हरिम श्री गुरु चरण सरोज रजमुपुर सुधार नरण रघुवर विमलशायक फल चार शिहा कामचंद्र की जय पवन सुखनुमान की जय गुरु पैसन की जय एक सौ सत्तर के बाद हितु भरत की न नसुर्णी सो मुखलाक जाये नहीं बरणी सुदिन शोध मुनि भरत अब आए सचिव महाजन सकल बुलाए बैठे राज सभा सब जाई, सब पठ बोली भरत दो भाई भरत तो वशिष्ठ निकट वैथारे नीति धर्म मय वचन उचारे प्रथम तो कथा सब मुनिवर वरणी नई कई कुटिल यसकर्णी भूप धर्म व्रत सत्य सराह सराहा तनु परिहर प्रेम निवाहा त राम सुभावू राम शील सुभावू सजल नयन पुल के, पुल के मुन राऊ बउर लखन सिय प्रीति बखानी प्रीति शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी सुनु भारत भावी प्रबल बिलख कयू मुनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विद्यासाभ चंद्र की जय पवन सुतनुमानी अब स्मरण करें अयोध्या है भरत जी ने महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार किए और दस दिन तक दस का विधान हुआ फिर ग्यारहवें दिन शुद्ध हुए बारहवें दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया तेरहवें दिन अवनादि हुआ इस प्रकार से सम्पूर्ण कार्यक्रम पूरा हुआ और कहते हैं कि यह कितने कि भरत की ने जिस करणी पिता के लिए भरत ने जिस प्रकार की करनी की माने ये पिता की अंतिम सेवा शरीर छोड़ने के बाद उनके दास संस्कार तैयारी ये सब कार्य जो है उनकी सेवा के रूप में उन्होंने किए और बड़े श्रद्धा के साथ में किए बड़ी उदारता के साथ में किए है। कहते हैं सोमुख लाख जायनी बरणी उसका वर्णन लाखों मुख से किया जाए तो भी नहीं हो सकता मैंने बहुत विधान से बहुत ढंग से जैसा मुनियों ने कहा वैसे ही भरत जी ने ये सब कार्यक्रम पूरा किया अब उसके बाद कहते हैं कि सुदन शोध मुनि वर्तवाए अब वो तो कार्यक्रम हो गया पूरा तब तक, तक तो कोई चर्चा नहीं हुई लेकिन उसके बाद फिर भरत का राज्याभिषेक होना है ये विचार करके वशिष्ठ जी और तमाम मुंशभ लोग एक दिन इकट्ठे हुए कहते हैं सुदिन सो अच्छा दिन सोच करके कि आज का दिन ठीक है आज ही निश्चय कर लिया जाए इनके सिंघासन पर बैठने का और उसकी व्यवस्था कर ली जाए वैसे सुदिन जो है वो तेरह दिन के बाद चौदहवा दिन जो था वो सुदिन पड़ता था चौदहवा दिन जो है उनके संस्कार के बाद सभा एक बैठी और उस सभा में कौन कौन लोग आए सब लोग आए, महाजन सकल बुलाए और वो सचिव लोग भी आए महाजन लोग और विशिष्ट जनता वहाँ के थे नगर के वे सब इकट्ठे हुए और एक सभा हुई अब यहाँ से एक दूसरा प्रसंग प्रारंभ हो जाता ये कि अभी सभा होती है सभा में भरत जी के रास्तिलक का तो निश्चय हो नहीं पाता भरत जी निश्चय करते हैं कि हमें चित्रकूट जाना है भगवान राम से मिलेंगे इसलिए प्रसंग शुरू यहाँ से होता है भरत का इसके बाद भगवान राम के पास जाने का कार्यक्रम तो उसके लिए सभा प्रारंभ होती है पहली सभा होती है उसमें ये सब निश्चय होता है आगे देखेंगे की कई सभाएं होती है पहली सभा तो अयोध्या में होती है उसकी भरत के राजाभिषेक के विषय में और क्या करना चाहिए आगे भरत जी का राजाभिषेक को या भगवान राम को बुला करके लाया जाए या किस प्रकार की क्या व्यवस्था की जाए ये सब सोचने के लिए सभा पहली सभा यहाँ बैठती है उसके बाद फिर जब ये सब लोग चित्रकूट पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एक के बाद एक कई सभाएं वहां पर भी चित्रकूट में होती हैं उन सभाओं में निर्णय होते हैं अब ये सभाएं कैसी होती हैं अयोध्या की सभा किस प्रकार से बैठती है कैसे विचार किए जाते हैं वो देखने लायक अभी ये काव्य की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से ये सभाएं किस प्रकार से बुलाई जाती हैं कैसे इनके ऊपर विचार होता है कैसे निर्णय लिए जाते हैं क्या उनका आधार होता है ये सब इसमें देखने में है सभा में लोगों को कैसे भूलना चाहिए कैसे विचार करना चाहिए ये सब शिक्षा इन सभाओं से प्राप्त हो सकती है अब पहली सभा जो बुलाई गई इसमें सब उन्हें लोग भी आए मंत्री लोग भी आए और वहां नगर के श्रेष्ठ वो सब लोग आए और बैठे राज्यसभा सब जायी जहां राज्यसभा राजदरबार था जहां पर कि महाराज दशरथ बैठ करके सब करते थे राज्य का कार्य उसी सभा में जाकर के सब लोग एकत्र हुए और पठहे बोले भरत दो भाई और फिर जी ने दोनों भाइयों को भी वहीं बुलाया भरत जी को भी सभा बुलाया गया वो भी आये अब ये मुख्य तो यही है इन्हीं के लेकर के विचार करना इसलिए अलग से इनके लिए कह दिया गया कि इनको भी बुलाया गया सभा में ये भी उपस्थित थे आगे चलकर के देखेंगे सभा में मालूम होता है कि ये कौशल्या आदि रानियां भी थी वहां उपस्थित उनका नाम यहां भी नहीं लिया आगे चलकर के पता चलता है उस तो सभा में ये सब लोग एकत्र हुए क्योंकि भारत के राज्याभिषेक की एक बात थी बाद में जब वो होने लगती है राज्य का कार्य होने लगता है तो वहां पर तो ऐसे बहुत से लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती राजा हैं मंत्री लोग हैं और कुछ विशिष्ट लोग हैं उनके द्वारा वो दरबार चलता रहता है और कार्य होते रहते हैं लेकिन ये एक विशिष्ट दरबार समय है क्योंकि भरत जी का राजनी विचार कर रहे हैं इसलिए इसमें सभी संबंधित लोगों को परिवार के लोगों को बाहर के लोगों को सबको बुला करके एकत्र करते हैं और कहते हैं भरत बशिष्ट से निकट बैठा रहे और बक्षिष्ट ने भरत को बुला करके अपने पास ही बैठा अपने निकट बैठा लिया, जहा से बात करने में सुविधा हो जैसे वशिष्ठ जी भरत जी को शिक्षा देंगे आगे तो जब भरत वशिष्ठ जी बोले तो भरत जी पास बैठे हों तो वो साफ़ साफ़ सुन सके और अगर भरत जी को भी कुछ कहना हो तो वो अगर बोले तो वशिष्ठ जी साफ साफ सुन ले इसलिए उनको अपने पास बैठा उन बात करने के लिए और नीति धर्म में वचन उचारे अब उसके बाद जो है वो वशिष्ठ जी ने बोलना शुरू किया सभा में सबसे पहले बसिष बोलते हैं तो उसके बाद जब वो बोल चुकते हैं तब आगे देखेंगे भरत जी सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं बाद में फिर भरत बोलते हैं <coughs> तो इसलिए कहते हैं नीति धर्म में मैं बचने उचारे अब जो कुछ बशिष बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं नीति की बात बता रहे हैं और धर्म की बात बता रहे हैं अभी यहाँ तुलसीदास जी संकेत करते रहते हैं कि देखो वशिष्ठ जी के समय जो है वो नीति धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन आगे भरत जी की बात से स्पष्ट हो जाएगा कि भरत जी नीत तो धर्म से संतुष्ट नहीं है ये बात मालूम होना चाहिए शास्त्र में जो है ये संकेत जो करते रहते हैं ये देखो जीवन के विकास क्रम धर्म से धर्म और धर्म के बाद से परमार्थ इसलिए नीति की माने ये है धर्म का भी प्रारंभिक रूप नीति है और फिर वही नीति का विकसित रूप फिर धर्म हो गया है इस बात को तो ये सब स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए ये है अधर्म क्या है धर्म क्या है इसके संबंध में साफ साफ जानकारी होनी चाहिए ठीक ठीक करके जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो अधर्म है जो पॉजिटिव टेंडेंसीज हैं वो धर्म है टेंडेंसी धर्म टेंडेंसी है धर्म मैंने बाहर दिखाई देने वाली कोई चीज नहीं है धर्म जो ये है यह अपने अंतरतम की टेंडेंसी है प्रवृत्ति एक जह वो एक प्रवृत्ति है नेगेटिव टेंडेंसी एक एक दूसरी टेंडेंसी है पॉजिटिव टेंडेंसी है इनको समझें कि तब धर्म और धर्म समझ में आवे पाप क्या है इसे पाप वो कार्य है ये प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो स्वयं अपने लिए हानिकारक हो और अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो अन्य में परिवार भी आ गया समाज भी आ गया देश भी आ गया विश्व भी आ गया तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता जो स्वयं के लिए हानिकारक हो तो वह अधर्म है जैसे उदाहरण रूप में देखो कि अधर्म की जो बातें पाप की बातें जो पिछली बार बताई थी उनमें आप देखेंगे कुछ पाप की बातें ऐसी है जो व्यक्ति के लिए स्वयं हानिकारक है जैसे बाम मार्ग है वो व्यक्ति के लिए स्वयं हानिकारक है उस मार्ग पर चलना और मांस भक्षण है मदुरा पानी इत्यादि है ये व्यक्ति के लिए स्वयं हानिकारक है शरीर के लिए हानिकारक है बुद्धि के लिए हानिकारक है इसलिए ये नेगेटिव टेंडेंसी है जो व्यक्ति का स्वयं ही विनाश करे तो वो कार्य अच्छा नहीं है निंदनीय कार्य होगा त्याज कर्म होगा इसलिए वह हो, पापकर्म कहलाता है ऐसा नहीं कि खामखाम खाम पाप पूर्ण बता दिए गए लोगों को कोई डराने के लिए या कुछ लोगों ने अपना कोई आधिपत्य जमाने के लिए वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसी बातें करने में तो बात नहीं है ये सब तर्कसंगत बात है और व्यवहारिक है ध्यान देंगे कि जो कुछ व्यक्ति सबसे पहली तो बात यही वो अधर्म है जो व्यक्ति के लिए अपने लिए हानिकारक है और दूसरों के लिए भी उसके बाद नंबर दो दूसरे लोगों के लिए हानिकारक है <खेगे> जो सबसे निकट के व्यक्ति हैं उनको उनको हानि होने लगती है और उससे बात कर और दूर के लोग हैं उनको भी हानि होने लगती है फिर और दूर होते उनको भी हानि होने लगती है अब जैसे माता पिता का वध कर दो तो परिवारी की हानि है और अगर कहीं विप्रों का वध कर दो उनके गांव में आग लगा दो तो फिर विप्र जात की उनकी हानि हुई और उससे फिर वो देश सेवा समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों का समुदाय नष्ट होता है तो समाज की हानि हुई तो इस प्रकार से दूसरे लोगों की भी हानि होती है तो जहाँ दूसरे लोगों की हानि होगी वो भी पाप करना होगा इसलिए वो कार्य करना जिससे कि न अपनी हानि हो न समाज की हानि हो वो व्यक्ति का धर्म कार्य है वही नैतिक कार्य है इस नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर पश्चिम में विद्वानों ने एथिक्स पर पुस्तकें लिखी है और उसके जो एथिक्स कहलाती है नीति शास्त्र उसमें नीति शास्त्र के आधार करके चैप्टर्स होते हैं कि किन किन बातों पर नैतिक नियम आश्रित होते हैं क्या बात विचार करके नैतिक नियम बनाए गए हैं उनकी चर्चा वहां पर होती है तो वो भी देखना चाहिए व्यक्तियों के लिए अपने कल्याण के लिए समाज के कल्याण के लिए हित के लिए उसको सीखना चाहिए कि नैतिकता क्या है एथिक्स क्या है उसके सिद्धांत किस आधार पर अगर इन ग्रंथों को न देखो तो पता नहीं चलता कि की नीति की बातें खाम खाम की है कुछ लोगों को लगता है कि अनित सबसे अच्छा है उससे बड़ा फायदा है तो चूंकि उन्होंने नीतिशास्त्र शास्त्र पढ़ा ही नहीं नैतिक सिद्धांतों के आधार को जानते ही नहीं और उनसे नैतिकता का पालन करने के क्या लाभ हैं यह उन्हें पता नहीं इसलिए नैतिकता में प्रवृत्त हो जाते हैं अज्ञान के कारण उधर चले जाते हैं तो सबसे पहले तो नैतिकता है और नैतिकता तो उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा जीवन प्रारंभ होता है इस शरीर से और शरीर के अंत होने पर हमारा अंत हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं बचता ऐसे लोग अगर जीवन जीते हैं तो उनको सबसे पहली शिक्षा नैतिकता की है नैतिकता में परलोक का विचार नहीं किया जाता कि मरने के बाद कहा जाओगे मरने के पहले तुम कहां थे इस नैतिकता से इससे मतलब नहीं है समय मान लो अगर तुम ये मानते हो कि हम शरीर जब से जन्मगा तभी से हमारा प्रारंभ है उसके पहले हम थे नहीं अच्छा मान लो ऐसे ही है तो अब तुमको जीवन कैसे जीना चाहिए इससे तुम्हारी हानि न हो वो तो नियम तो तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे हाँ ठीक है उपयोगी होंगे समाज के लिए उपयोगी होंगे हा? तो इस प्रकार के जो नियम बनाए गए वो नैतिकता के नियम थे और जब इन नियमों को व्यापक बनाया गया इतना व्यापक बनाया गया शरीर के पहले के भी जीवन को ध्यान में रखा गया और शरीर को छोड़ने के बाद भी जीवन और होगा इस शरीर बाद में भी हमें फिर दूसरा से धारण करना पड़ेगा स्वर्ग जाए नरक जाए मनुष्य का शरीर प्राप्त हो कोई और स्वर्ग मुक्ति प्राप्त हो कुछ भी हो इस शरीर के बाद भी की गति कोई ना कोई होती है उसको ध्यान में रख करके जब नियम बनाए जाते हैं तो उसे धर्म कहते हैं इसलिए नैतिकता में ये नहीं कहा जाता कि देखो तुम तो मरने के बाद तुमको नरक जाओगे नैतिकता में कोई व्यक्ति चाहे चोरी करे चाहे पापाचरण करे उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम इसका करने से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा क्योंकि नीच का संबंध नरक से नहीं धर्म का संबंध नरक से है स्वर्ग से है इसलिए धर्म के जो नियम है वो व्यापक नियम है माने अधिक उसका जो है फील्ड ज्यादा उसका ब्रॉडर फील्ड है उसको सब बातों को ध्यान में रख के तब धर्म की धर्म में भी नीति की बातें हैं, जीवन जीने का विधान धर्म भी है कैसे जीवन जिए जी लेकिन उसके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं तो इस जीवन के परे की भी बातों को सोच करके बनाए जाते हैं लेकिन धर्म भी लोक की सीमा में ही काम करता है जहां तक लोक हैं नरक लो, लो, स्वर्ग लो, लोक मृतलोक ब्रह्म ब्रह्मलोक तक धर्म की गति है बस उसके बाद भी अगर कोई जीवन उससे भी अगर श्रेष्ठ जीवन है तो वो परमार्थ है परमात्मा की प्राप्ति है परमात्मा की भक्ति है मुक्ति है ये जो इस प्रकार का जीवन मुक्ति का जीवन है वो लोकातीत जीवन है लोक के और बाहर निकल करके वहां धर्म काम नहीं करता वहां जरूरत पड़ती है ज्ञान की भक्ति की जरूरत पड़ती है ये जो अंतर है ये समझ में लेना चाहिए नीति का क्षेत्र सीमित धर्म का क्षेत्र व्यापक नीति का क्षेत्र केवल इसी जीवन के इसी लोक मृत्यु लोक तक ही सीमित है नीति धर्म जो है व्यापक है नरक लोग मृत लोग स्वर्ग लोग ब्रह्मलोक तक जितने जहाँ तक लोग हैं जितने भी प्रकार के लोग हों वो सब लौकिक सृष्टि जहाँ तक है जहाँ तक जीव की यात्रा है जन्म मरण की जहाँ तक की यात्रा है वहाँ तक वो क्षेत्र धर्म का क्षेत्र है उसके बाद का क्षेत्र जो है यानी परमार्थ का क्षेत्र क्या माने मुक्ति का क्षेत्र जब व्यक्ति को मुक्त होना हो लोकातीत जीवन को परमात्मा को प्राप्त करना हो तब उसको धर्म उसके लिए अपर्याप्त हो जाता है उसके आगे फिर उसे ज्ञान चाहिए भक्ति चाहिए भी सीखना पड़ते हैं अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टिकोण है अप्रोच है वो अब समझता है नैतिकता ही बहुत है कोई समझता है कि धर्म ही बहुत है कोई कोई ये समझते हैं कि धर्म अपर्याप्त है हमें परमार्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए तो ये किसकी दृष्टि कहाँ तक जाती है उसके जीवन का लक्ष्य क्या है ये अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है जितना कि उनका आंतरिक विकास हुआ है तो अब जैसे भरत जैसे वशिष्ठ जी यहाँ कहते हैं नीति धर्म में वचन उचारे तो अब देखो वशिष्ठ जी ने पहले नीति की बात कही और उसके बाद धर्म की बात भी कही ये दो बातें कह दी अब बात ये कि इनके भरत जी के राज्य तिलक की बात है लौकिक कार्य की बात है इसलिए उनको नीत और धर्म की शिक्षा दे दी तो अब इसमें नीति की बात आगे जब देखेंगे तो बताएंगे कि नीति क्या है नीति यह है कि राजा अपने जिस पुत्र को राज्य दे दे, वो उस राज्य का अधिकारी होता है उसे फिर राज्य व्यवस्था चलानी चाहिए ये नीति है धर्म क्या है धर्म यह है कि अगर कई भाई हैं, तो उसमें सबसे बड़ा भाई जो है उसको राज्य प्राप्त होना चाहिए ये धर्म कहता है तो देखो कहीं कहीं नीति कुछ नीति की बात और धर्म की बात इनके में जो अंतर है वो उनकी व्यापकता के ऊपर है कि दृष्टिकोण कहाँ तक कितना व्यापक है उससे अंतर पड़ते हैं भरत जी जो विचार करते हैं जो उत्तर देंगे उससे पता चल जाएगा कि भरत जी कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य नीति है न धर्म है हमें तो परमार्थ चाहिए परमार्थ के लिए क्या करना चाहिए तो उस भरत जी को जो है धर्म भी नीति की शिक्षा धर्म की शिक्षा शॉर्ट पढ़ने लगती है कम दिखाई देती है इतनी शिक्षा तो ये साधारण शिक्षा है बच्चों के लिए तो शिक्षा है लेकिन जो प्रौढ़ हैं विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो नीत धर्म से संतुष्ट नहीं होते उन्हें परमार्थ भी चाहिए उसी वो भी सिद्ध होना चाहिए इसलिए देखते यद्यपि वशिष्ठ जी जो है ये भरत जी जो हैं वशिष्ठ जी की बात का एक प्रकार से उल्लंघन कर देते हैं या नहीं मानते तो गुरु की बात न मानना ठीक नहीं है लेकिन गुरु की बात को समय बस ये भरत जी गुरु की बात को नहीं मानते हैं फिर भी वशिष्ट जी प्रसन्न होते हैं नाराज नहीं होते जब वो कहते हैं कि हमें तो परमार्थ को भी देखना है उसकी बात तो आपने कही नहीं तब बशिष जी प्रसन्न होते कि हाँ तुम्हारी बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है तीव्र है हम तो अभी धर्म की बात कह रहे थे तुम्हें परमार्थ का भी ध्यान है तो उनकी प्रशंसा की भरत की उन्होंने ये ये नहीं कहा कि देखो तो हमारी बात को नहीं मानते हो और हमारी बात के मानने से तुमने जो है उसका दंड मिले या अपराध हो या खंडन तुमने किया तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ ये सब नहीं हुआ तो अब ये भी देखो कि लकीर के फकीर शास्त्र कहते नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं कि बसिश जी ने जो कुछ कहा बंद करके उसी प्रकार मान लो विचार न करो अब रखो सामने अपनी बात भी रखो अगर परमार्थ की बात है उससे आगे की कोई बात समझ में आ रही है तो उसके सामने रखो ऐसे करके शास्त्र जो है बिल्कुल लॉजिकल है व्यवहारिक है कोई एकदम से ऐसे नहीं है कि रूढ़वादिता उसमें हो शास्त्र में रूढ़वादिता नहीं है व्यवहार में लोग रूढ़वादी हो जाते हैं जिनकी ये बुद्धि साफ साफ काम नहीं करती स्पष्ट विचार चिंतन उनका नहीं है जो बात उनको समझ में आ गई उसको पकड़े बैठे हैं उससे आगे कहीं सोचने की सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे विचारे व्यक्ति रूढ़वादी हो जाते हैं व्यवहार में तो रूढ़ देखने में आता है लेकिन साथ में रूड़ बाध्यता नहीं है इसलिए आगे कहते हैं कि देखो उन्होंने बच्चन बोले तो क्या बोले पहले उन्होंने भूमिका तैयार की बच्चन जी ने भरत जी से जो कुछ कहना था वो तो बाद में कहते हैं पहले जो है भूमिका के रूप में सब इतिहास बताते हैं कि सब घटनाएं कैसे घटी भरत को जो राज्य प्राप्त करने के उनको राज विचार बाद में कहना है वो भरत को राज्य की बात आई कहाँ से हाँ? तो वो सब बतानी पड़ी तो वसु जी शुरू यहाँ से करते हैं कि प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी प्रथम भूमिका के रूप में पहले बस जी ने सारी कथा सुनाई कहाँ से शुरू की कि कई कई कुटिल कीन जस करनी वहां से शुरू किया कि देखो कई कई कि बुद्धि में किस प्रकार से आ गया कि वो भगवान राम को मन में भेजने और वरदान मांगने की बात जो उसके मन में आ गई तो जैसी कुटिलता उसने की वहां से शुरू फिर महाराज दशरथ ने कह को बहुत समझाया लेकिन कहकी नहीं मानी <coughs> मंथरा ने कह को खुद समझा दिया तो मंथरा की बात तो कहके ने मानी वो तो ज्यादा बुद्धिमान हो गई उसके सामने के, के सामने मंथरा और महाराज दशरथ जो कुछ कह रहे हैं वो सब के सब उसको दिखाई दिया मूर्खता की बात है <coughs> वो एक बात नहीं मानी तैयार हुई यहाँ से ये कुटिलकरणी ही हो गई कुटिलता की बात क्या हुई एक दासी की बात तो कहके मानने को तैयार और जो विनाशकारी बात है वो तो मानने को तैयार और जो कल्याणकारी बात है ऐसे धर्मात्मा महाराज दशरथ जैसे बात बता रहे हैं सो बात सुनने को तैयार नहीं ये कुटिलता वहां शुरू की बात तो वहीं से बिगड़ गई कहते हैं बशिष जी कहते हैं कि देखो वहां से वैसे तो भगवान राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी थी और वो धर्मानुसार ठीक था बहुत उचित था ये भी बता दिया हमसे भी महाराज दशरथ ने पूछा था मैं भी स्वीकृति दे दी साथ सम्मत बात भी थी लेकिन महाराज दशरथ की नहीं चली कई कई ने उसके बीच में रंगा डाल दिया उसके बाद भूप कर्म धर्म व्रति सत्य सराहा और फिर ये भी बताया कि महाराज दशरथ ने भूप मैंने महाराज दशरथ ने धर्म व्रति सत्य सराहा कि उन्होंने धर्म का व्रत का पालन किया और उन्होंने सत्य को स्वीकार किया मैंने जब कह कहीं से वरदान मांगने के लिए कहा था तो उसने वरदान मांगा तो दिया ये धर्म की बात है अगर वो महाराज दस्य कह देते कि तुमने हमने वरदान देने को कहा था लेकर नहीं देते तो माने यह असत्य हो जाता असत्य हो जाना कि माने धर्म के विरुद्ध हो जाता तो धर्म के लक्षणों में से एक धर्म तो है सामान्य धर्म और दूसरा है विशेष धर्म यह स्वधर्म इन धर्मों को भी याद रखना चाहिए यह सत्य जो है सामान्य धर्म में आता है सत्य अहिंसा अस्त्र अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ये जो है ये सामान्य धर्म जो सामान्य हर व्यक्ति के लिए धर्म है कॉमन टू ऑल सत्य का पालन सभी को करना चाहिए सत्य का पालन नहीं करते तो अधर्म हो जाता है इसलिए उनकी सत्य की सराहना की महाराज दशरथ की कि उन्होंने सत्य का पालन किया और जो बात कही थी उस प्रकार से बलान उनको दिया और उसके बाद कहते हैं कि जय परिहरि परिहरि प्रेम निवाहा और फिर ये कहा कि उसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने भगवान परमात्मा में उनका प्रेम था उस प्रेम का भी उन्होंने निर्वाह किया उसके लिए फिर उन्होंने शरीर त्याग कर दिया अब देखो जीवन की दो बातें हैं भगवान राम का जो बन जाना है उनसे वियोग होना है ये परिमार्थ में हानि थी तो उसकी रक्षा के लिए परमार्थ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने शरीर त्याग कर दिया और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता थी सत्य का पालन तो कहके वरदान मांगा तो वो भी दे दिया तो धर्म की भी रक्षा हो गई और परमार्थ की भी रक्षा हो गई अगर कहके वैसे कहके इसे कह के सकते थे कि धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ परमार्थ है इसलिए भगवान राम को बन में भेजना हमारे लिए हितकारी नहीं है हम धर्म को छोड़ने को तैयार हैं लेकिन परमार्थ नहीं छोड़ेंगे तो फिर एक ही की रक्षा होती केवल परमार्थ की रक्षा होती धर्म की रक्षा न होती महाराज दशरथ ने दोनों काम किए धर्म की रक्षा की परमार्थ की रक्षा की परमार्थ की रक्षा की अपने प्राण दे करके परमात्मा की रक्षा की ये इसलिए प्रशंसा की बसिष्ठ जी ने महाराज दशरथ की प्रशंसा की कि उन्होंने दोनों कार्य किए देखो तो पहले कह दिया धर्म की रक्षा की धर्म प्रति सत्य सराहा उसकी प्रशंसा की और फिर ये भी कहा कि परमार्थ भी और तन परिहरी प्रेम निवाहा ये प्रेम परमात्मा का प्रेम है ये परमात्मा का प्रेम परमार्थ है इस परमार्थ की भी रक्षा उन्होंने की ये कैसे की फिर कहते शरीर छोड़ करके प्राण दे दिए और उनके प्रेम की रक्षा हुए तो कहाता राम गुणशील स्वभाव ये सब हो गया और उसके बाद ये बताया जब भगवान नाम को मालूम हुआ कि उन्हें बन में जाना है तो बन जाने को तैयार हो गए एक उन्होंने विरोध नहीं किया महाराज दशत का विरोध नहीं किया कठोर भी नहीं बने भगवान राम तो ये सब वर्णन करने लगे बशिष जी के देखो भगवान राम ने जब उनको बन की उनके लिए उनको आदेश मिला तब उनके मन में कोई कठोरता का भाव नहीं आया उन्हें कोई उदासी नहीं आई खराब नहीं लगा वो यथावत उसी प्रकार से प्रसन्न बने रहे और आदरपूर्वक पिता की आज्ञा का माता की आज्ञा का उन्होंने पालन किया और बन के लिए तैयार हो गए और फिर ये भी बताया कि बन के माने ये नहीं कि फिर इधर उधर न देखते और बन जाने के लिए पैर पटकते हुए बन की तरफ चले जाते शो भी नहीं किया उन्होंने बन जाते इस जाने के पहले अयोध्या में सारी तैयारी की सबसे ये कहा अयोध्या वासियों से भी बत्ष्ट जी से भी कि देखो हमारे जाने के बाद यहाँ महाराज दशरथ जो है यहाँ पर दुखी हैं, तो यहाँ पर राज्य में कोई अब नहीं होनी चाहिए सबके लिए सब सुविधाएं, राज्य की व्यवस्था ये सब होनी चाहिए ये सब बता बता करके सब व्यवस्था करके गए अगर वहाँ जब निकले वहां से राजभवन से जब निकले तो सबसे पहले भगवान नाम बत्ष जी के आ गए और बक्षिष्टी से बुला करके उनसे कहा कि अब आप भाई इस समय जो है वो हो व्यवस्था सब देखेंगे और उन्होंने विपरों को बुलवा करके उनको साल भर का अन्न दिलवाया मुनि लोगों को बुलवा करके उनको भी जो आवश्यकताएं थी उनको दिलवाई भिक्षुकों को बुलवा करके उनको दान दिलवाया ये सब व्यवस्था करके तब भगवान राम वहां से चले तो इसके मैने ये सील है भगवान श्री राम जी का कितने सावधान हैं और ये संवेगो में नहीं पड़ते शास्त्र हमारी कहते ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो संवेग के अधीन न हो इमोशंस तो आते हैं व्यक्ति में लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल रखे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए यही शास्त्र का की शिक्षा है मुख्य शिक्षा जिस प्रकार दे जैसे भगवान राम को मान लो बन जाने के लिए कह दिया कि तो भगवान राम दुखी हो जाते या उनके मन में अशांति उत्पन्न हो जाती और फिर लोगों से कटवचन बोलने लगते अब कहते हैं हम जा रहे हैं अब जन हो तो हो जाए हमें क्या करना ऐसे करके नहीं जाते ये सब इमोशंस हैं जिनके ऊपर उन्होंने नियंत्रण रखा बुद्धि को ठीक ठिकाने रखा व्यवस्था करते हुए सब जगह जाते हैं ये सब जब बातें वशिष्ठ जी ने समझाई समझाई के बतायी उनको भरत जी के सामने सब आम सब में तब उनको वशिष्ट जी को भी बड़ा भगवान राम का स्मरण आकर के उनको प्रेम जागृत हो गया तो कहते हैं कि कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन पुल के मुन राव मुनिराव वशिष्ठ जी के जो है नेत्रम जला गया और पुल पुलकित हो गए शरीर में रोमांचित हो गया इस प्रकार के बड़े भावपूर्ण ढंग से उन्होंने भगवान की ये महिमा बताई कि ऐसे ऐसे भगवान गए बन को फिर कहते हैं कि कि की बहुर लखन से बखानी और उसके बाद ये भी कि भगवान राम ने चल दिए तो उनके साथ पर सीता जी भी गई लक्ष्मण जी गई और उनका सबका भगवान राम के लिए इतना प्रेम था कि वो रुके, रुके। भगवान राम ने स्वयं सीता जी को समझाया लेकिन नहीं माने लक्ष्मण जी को तो भी उन्होंने समझाया तो भी नहीं माने फिर भी ये सब लोग उनके साथ दोनों लोग ये भगवान राम के साथ चले गए ऐसे कहा तो ये इनका सबका वर्णन करके शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी तो वो ज्ञानी मुनि भी शोक के और स्नेह के मगन हो गए यद्यपि मुनि ज्ञानी ज्ञानी व्यक्तियों को ऐसे करके नहीं होता ज्ञान के ही प्रधानता है व्यक्ति बुद्धि प्रधान हो जाती है ज्ञानी व्यक्ति की और वो संवेदों में नहीं पड़ता उसे शोक आदि नहीं होते लेकिन फिर भी माँ जी को फिर भी वो संस्मरण करके शोक हो गया उनके भगवान नाम का प्रेम उनके हृदय में मड़ाया ये सब स्थिति उनको हुई। तो वशिष्ठ जी ने केवल शुष्क ढंग से केवल घटनाओं का क्रम ही नहीं बताया बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो सरस्था है उसका भी वर्णन किया ये तो बताया कि कैके ने इस प्रकार से वरदान मांगा तो कहके ने कैसी कुटिलता की ये भी बताई वो कुटिल बात थी महाराज दशरथ ने कहके के वरदान को मानना पड़ा तो मानना पड़ा यह तो ठीक है माना लेकिन माना कहकर के नहीं हो जाते हैं ये भी कहते हैं उन्होंने धर्म की रक्षा की परमार्थ की रक्षा की ये भी उसके वो भी उसके साथ प्रशंसा भी करते हैं ये भी कहते हैं कि जब भगवान राम को मालूम हुआ कि उन्हें बन जाना तो ये तीन ही कहते हैं कि फिर वो बन चले गए अरे ये भी कहते हैं कि वो जब बन गए तो बड़े शील के साथ में स्नेह के साथ में सज्जनता के साथ में साधुता के भाव से भली भाग प्रसन्नता के साथ में बन गए उनको कोई क्लियर नहीं एक बार